वसु त्वं माता शतक्रतो बपुय अधाते ये जी आत्मा जिन पदार्थों के मध्य में रहता है जिन पदार्थों से उसका जीवन सुरक्षित रहता है जिन की शक्ति को ले करके वह उन्नत होता है पदार्थों को जीवात्मा ठीक नहीं जानता उनका उपयोग ठीक नहीं करता तो परिणाम होता है कि उसका जीवन सफल नहीं हो पाता संबंध है अनेक हैं, अनेक पदार्थ हैं उन में से एक संबंध है, का पदार्थ ईश्वर है आप ध्यान देंगे कि क्या जैसा वेदों में अथवा ऋषिकृत ग्रंथों में ईश्वर को माता पिता आचार्य राजा के रूप मे स्वीकार किया गया है वैसा आपके जीवन में है या नह परीक्षण देखो व्यवहार में आप देख सकते हैं मानसिक स्तर पर आप देख सकते हैं दैनिक जीवन में जो विचारधाराएं चलती रहती है उनमें आप देख सकते हैं कि क्या ईश्वर को हम माता मानते हैं तो माता जैसा व्यवहार है क्या हमारा इसको अच्छे प्रकार से निरीक्षण परीक्षण से देखिए पता चलेगा कि आप कितनी भूल कर रहे हैं भयंकर एक भूल उसके साथ होती है जो अल्पज्य हो और जो स्वयं भूलें भी करता हो और दूसरी भूलें उसके साथ होती है जो कभी भूल नहीं करता निश्चय कभी भूल नहीं होती दूसरी बातें संसार के माता पिता आचार्य आदि पदार्थ हमारी उन्नति का कारण है इसी प्रकार से ईश्वर हमारी उन्नति का कारण है यदि ईश्वर के साथ वो ऐसा ही व्यवहार नहीं करता जैसा ईश्वर चाहता है और जैसा करना चाहिए तो जीवात्मा की उन्नति नहीं होती ये जो ईश्वर के साथ माता का संबंध है पिता का संबंध है आचार्य का संबंध उपास्य उपासक का संबंध है राजा प्रजा का संबंध कोई थोड़े से परिश्रम से सिद्ध नहीं होता आप थोड़ा सा पढ़ करके सुन करके थोड़ा सा विचार करके ईश्वर के साथ इन संबंधों को आप उचित रूप दे सके ये नहीं हो सकता भ्रांति सकति है मा है जान लिया है कि हम को माता मते है ईश्वर पिता मनते है ईश्वर गुरु मानते हैरको उपाय मा राजा न्यायकारि मनते है ये प्राय भ्रान्ति ये होती है कुछ आंशिकरूपे भी व्यक्ति ईश्वर म जैसा उचित मात्रा में जानना मानना चाहिए उस स्तर पर व्यक्ति नहीं पहुंचता थोड़े परिश्रम से पहुंच भी नहीं सकता और ये भ्रांतियां जो होती है जिन विषयों को आपने थोड़ा सा जाना है उन विषयों में ये मान लेना मैंने इसको ठीक जान लिया है मैं इसका पूरा ज्यादा हो गया हूं ये भ्रांतियां व्यापक होती है चाहे ईश्वर से संबद्ध हो अन्य विषयों में भी ऐसा होता है आप ये मान लें कि हमने मन को जड़ पदार्थ समझ लिया है हम पढ़ा भी देते हैं उपदेश भी देते हैं लेखन भी कर लेते हैं कि मन एक जड़ पदार्थ है परंतु जड़ पदार्थ मान के जो उससे प्रयोग करने चाहिए वो कितने कर पाया। आप क्या देखते हैं बताओ कितना प्रयोग होता है दिन भर विवशता की स्थिति में असावधानी की स्थिति में या इच्छा इच्छापूर्वक जो मन में बुरे कार्य होते प्रथम पहले बुरा कार्य हो जाता है पीछे आप देखते हैं बुरा कार्य हो गया क्या मन से मनसे बुरा बा हो जाता है हो जाने के पश्चात् व्यक्ति सोचता है मे बुरा सोच लिया मन की बात कर रहा अच्छा नहीं सोचा हो गया बुरा एक व्यक्ति को ये सोचने लगे ये व्यक्ति हरेता या इमरे की कीचा डालता और वो मन में सोच देता है ये रोगी हो जाए या चला जाए तो अच्छी बात है मन में सोच लिया सोचने के पश्चात थोड़े से काल में आत्मनिरीक्षण करेगा तो ये कहेगा मैंने क्या सोच लिया बुरा काम तो हो चुका कि इसको चोट लग जानी चाहिए ये रोगी हो जाना चाहिए इसको चिकित्सालय भेज देना अच्छा रहेगा यहाँ शांति बनी रहेगी सोच लिया हमसे और इस विचारने के पश्चात ये सोचने देगा मैंने क्या सोचा ये केवल एक उदाहरण मात्र है ऐसे सैको कार्य दिन में होते हैं हैर व्यक्ति लेता है सोचना न सोचता है नहीं होता जा? आपका क्या है? क्या है इस में इ संबन्ध मे आप अध्ययन पता च दिनभर है कार्य अगा जि प्रकार भूले चलती हैर को माता समझक चलने भूले हती है, आपने मान लिया है कि को माता मातावहार ईश्वर पुत्र पिता मनकर व्यवहारे च पुत्रे ईश्वर है आत्मनिक्षण आचार्य मो ईश्वर लोके व्यवहारे कि आचार्य ईश्वर गुरु आचार्य मनके कि व्यवहारे राजा मान मनके ईश्वर के जै उदाहरणं पता चलेगा आपको चले ह विचारणा प्रारम्भ कि अमुक वस्तु उठा के में ले लेनी चाहिए, है वो दूसरे की, मन में इच्छा हो गई, चीज खा लेनी चाहिए, अच्छा कभी बिना पूछे पूे ओठ खाता आम से कभी। खा जाता कौन देखता है आम से कौन अपता है ऐसे, है है, कोई, बताओ, क्या है? जो नहीं अकेले कमरे कोई, हैरते को नीता वहां पर वो चाहे वो मन से करता है बहुत सिक क्रियाएं जब मन से करता है तो उस समय वो ये नहीं देखता ईश्वर न्यायकारी है मैं मन में बुरा सोचूंगा तो बुरा मुझे दुख फुल भोगना पड़ेगा मन में मन में ये बुराई बुरा क्रम आरंभ करता है मानसिक स्तर पर उस समय ईश्वर को न्यायकारी राजा मान के रुकता नहीं है वो दिन भर से काम करता है या नहीं करता मन से जो राग देश का क्रोध लो बुराई होती है मन से उन के जते ईश्वर न्यायकारि हैर भूल की नीति न भूल हो पे और अने है हैका दण्ड मुझे मिलेगा मो चोरि सोच र ह्या दिनभर न्यायकारि राजा ईश्वर मानक व्यवहार मा बोलो कौन कोन करता है क इसकी कोई चर्चा नहीं देना में मानसिक कर्म या शारीरिक वाचनिक जो क्रियाएं होती है शुभ अशुभ मिश्रित आदि उनमें व्यक्ति का, उन का यह ध्यान नहीं रहता मैं मन में जो अच्छाई बुराई कर रहा हूं इसका भी पूरा का पूरा मुझे अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा मिलेगा ऐसे प्राय नहीं सोच पाता फिर वाणी से बोलता है कई बार जो भी कुछ बोलता है वाणी से बोलते समय जो मैं बोल रहा हूं, वो सत्य ही है हितकारी ही है इसका फल अच्छा और मैं असत्य बोलता हूँ हानिकारक बोलता हूं इसका फल मुझे मिलेगा ही ऐसी बुद्धि व्यक्ति की प्राय नहीं होती आपने कभी विचार किया हो क्या हम प्रातः काल से लेके साय काल पर्यंत या स्वप्न अवस्था में जो जो मन वाणी शरीर से क्रियाएं करते हैं कितनी भी उन ईश्वर निश्चितरूपेण देता है कोई क्रिया ऐति कर्म ऐसा नहीता ईश्वर बुद्धि बिर जन्म या न बता समया न आया न सम का आया व्यवहार प्रतिक्रिया कोई क्रिया कोई शुभ अशुभ कर्म अथवा तीनों को इकट्ठा कर लो शुद्ध ज्ञान अशुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म अशुद्ध कर्म शुद्ध उपासना अशुद्ध उपासना तीनों वर्गो को इकट्ठा करो जो हम अशुद्ध ज्ञान का उपार्जन करते हैं अज्ञान का उसका परिणाम फल ईश्वर देता है नहीं देता एक बात जो फिर क्रिया रूप में आता है कर्म का क्षेत्र उस पूरे का पूरा फल कोई ऐसा कर्म नहीं बचता मन वाणी शरीर से जिसका ईश्वर फल नहीं देता हो क्या हम ऐसा मानते हैं या नहीं मानते ये दूसरी बात है दिन भर हम ईश्वर की उपासना करेंगे ज्ञान का उपार्जन करेंगे शुभ कर्म करेंगे अशुभ कर्म करेंगे शुद्ध उपासना करेंगे अशुद्ध उपासना करेंगे तीनों वर्गो का पूरा फल तीन काल में जो भूतकाल कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी कि किसी जीवात्मा का शुभ अशुभ ज्ञान कर्म उपासना का फल बच गया हो न दिया गया हो आज वर्तमान में जितने भी हो रहे हैं इनका न देता हो किसी का आगे जितने होंगे अनंत काल में होते रहेंगे उनका फल ईश्वर न देता हो इस पर विचार करिए कभी विचार किया आपने समझ में तो आ गया कम से कम तीनों वर्गो में से कोई ऐसा वर्ग बचा हो किसी जीव का अपना ही नहीं समस्त जीवों को साथ जोड़ समस्त जीव मात्र को जोड़ो जितने भी जीव है सबके जीवात्माओं के, के ज्ञान कर्म उपासना शुभ और अशुभ जो होते रहे काल से चलते अनंत काल क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है किसी के शुद्ध अशुद्ध ज्ञान कर्म उपासना का फलि सुनना दिया हो कभी ऐसा विचार किया भी है आपने या किया या नहीं किया तीनों वर्गो में अशुद्ध अविद्या का उपार्जन हम करते हैं उसका फल हमको मिलता है क्या नहीं मिलता विद्या का उपार्जन करते हैं उसका फल हमको मिलता है कर्मों का फल फिर उपासना का भी फल अब व्यक्ति का मन बुद्धि ये काम करती रहे कि मैं और संसार के सारे प्राणी इन सब का कोई ज्ञान कर्म नहीं हुआ, ने आज है ने होगा, जिसका न न आगिकाफलश्वमाग रणा चे न न्यायकारि ईश्वर समझने का मतलब राजा समझने है बात आई आई, नहीं मतल राजार्थ पूचो पूचो न यदि ऐसा मन बुद्धि नहीं है तो ईश्वर को राजा समझना या कहना या मानना भूल है व्यक्ति यदि वैसा ऐसा व्यवहार नहीं करता कितनी ही बार ऐसी घटनाएं घटती हैं लोक में हमारे साथ या दूसरे के साथ वहां कर्म फल की व्यवस्था कुछ दिखाई नहीं देती ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कितने अन्याय हुए हैं उनका इस फल देगा उस अन्याय करने वाले को और जो संसार में न्याय हो रहे हैं उनका फल ज्यो का त्यों मिलेगा जो न्याय हो रहा है हम जो शुभकर्म कर रहे हैं ये कोई भी उसका ज्यो का त्यो फल मिलेगा अच्छे और बुरे दो विभागों में ऐसा व्यक्ति का मन बुद्धि प्राय नहीं रहता आपका क्या अनुभव है हुँ? नहीं रहता या रहता चौबीस घंटे तो आप समझ लेना हम विफल हैं आज तक यदि ऐसा रहता है तो समझ लेना हम सफल हैं जितना रहता है उतनी सफल है आधा चौथाई कुछ घंटे यह स्थिति रहती तो वह सफलता की स्थिति है अब नहीं तो विफलता की है अब उपासना कर ले थोड़ा उपासना की स्थिति क्या है व्यक्ति लौकिक पदार्थ और पदार्थों के जो स्वभाव है उनमें सुख की प्राप्ति उनको ग्रहण करने का इच्छुक है प्रयत्नशील है और ग्रहण कर भी रहा है आप अपने ढंग से वो जो लौकिक पदार्थों के साथ ये जो संबंध है ये उनकी उपासना है देखिए उत्तम भोजन को हम शरीर को स्वस्थ बलवान बुद्धि आदि की शक्ति के लिए भी खा सकते हैं कोई बाधा नहीं है जैसे वायु का ग्रहण कर रहे हैं ना हम स्वाद के लिए तो आनंद के लिए तो हम वायु का ग्रहण हम नहीं कर रहे हैं अब या कर रहे दिन भर करते हैं, कर ये तो जीवन का आधार बने वायु या नहीं बने आपको आश्चर्य हो कि ऐसे कैसे होगा वायु का जो हम ग्रहण कर रहे हो तो रहा है ऐसा कैसा हो रहा है बिना स्वाद के बिना कोई रस के दिन भर वायु को लेना वायु को छोड़ना वायु को, को लेना छोड़ने का प्रयोग होता है लगातार है नहीं ये प्रयोग और उी प्रकार से व्यक्ति भोजन प्रेम होता है, उसमें जो है, है या ग्रहणेता स्थिति भोजन सा पक्षे ज भोजन सुख मिलता व्यक्ति सुखता सुख का इच्छुक है ये भोजन की उपासना अनात्मक अध्ययन केगे ईश्वर वायु की तरह भोजन को खाता है लेता है और उसकी उपासना नहीं करता और उपासना ईश्वर की करता है अब क्या समझ में आया वायु के दृष्टांत से समझ में नहीं आया प्रयोग में कोई बाधा नहीं है वायु का प्रयोग सतत चल रहा है पर हम उसका रस थोड़ा ही लेते हैं जैसे अच्छे भोजन में ऐसा रस तो नहीं ले रहे हूं उस पक्ष में ईश्वर को आप उपास्य मानते हैं मान के चलिए और किसी को उपास्य नहीं मानते तो आपकी स्थिति जैसे वायु का सेवन है वैसा भोजन का सेवन होगा उपासना ईश्वर की करेंगे आप और भोजन का सेवन करेंगे यदि आप ऐसा नहीं करते तो ईश्वर को उपास्य मानने का अर्थ कुछ सार्थक नहीं होगा देखो, क्या ईश्वर इतना भूला है ईश्वर उसकी उपासना तो नहीं, हमको सुखी कर रहे नहीं, तु के नी सुखीके का समी सोचा ईश्वर क उपसना तु के जि बाया और ईश्वर सुखीगा सुख देगा दे दे ये के हो सकता की विचार समी बा न ये सिद्धान, सिद्धान्त वैदीक ईश्वर उपास्य है हम उपासक है, और हम उपस के कर्तव्य का पालन नहीं कर न उप्य के साक व्यवहार न तु क्या ईश्वर ज्ञान बल आनन्द उचित मात्राक मात्रा समये दे र ईश्वर समन् है जो विशेष ज्ञान देता है ईश्वर विशेष जो देता है ईश्वर विशेष सारे समर्ध्य देता है वो आपको मिल जाएगा क्या जी तो जी और कहीं तो नहीं रहे हो सोचरे या न <laughs> विशेष श्रद्धा पूर्वाक परिश्रम पूर्वक लंबे काल तक इन बातों को आप जानने का प्रयास करते रहे तो समझ में आ सकती है आजकल जो आपका परिश्रम है इसे थोड़ी सी समझ में आएंगी अधिक समझ में नहीं आएंगे दर्शनकारों ने और उसके ऊपर भाष्यकारों ने जो लिखा है और वेद मंत्रों में जो है उसको आप जीवन मिला अपि बाहे हा मे बाते ईश्वर रहे हैं या ये बता बता मया सुना ईश्वर उपसना का हा अन्तर्वा आप सुन रहे हैं। बात ह बा मे सु ईश्वर या ने ताश्यो किसी मैं बता मैं मैं बताता की कर रहा हूं मैं अपने ह का पालन कर वास्तव स्थिति ईश्वर उपसना न आपने कर्तव्य कालन उपसना भूली दृष्टान्त सढाया लिखाया है अपक्रम मित्र बाह गुरु बेठे गुरुजि पा बैठे बैठे आप उसकी बात तो सुनते ग्रूजी विषय मे बिकुल अनभिज्ये हो ग्रूजी के, में आप। के साथ उचित न बैठे हो या ऐ गुजी विरुद्ध हो ग्रूजी को याद रते मूजी पेठा हा सुन हसा सम्बन्ध देखा क्रूजी का पा बैठा ह गुजी का सानध्यै या उसकी उपासना का होटे रं ग्रूजी क समीप बैठा हु मित्र बात कर रहा मित्र से बात करता हुआ गुरु के वो नहीं भूल रहा है नहीं सम्झा? अच्छा दूसरी बात आप कश्मीर जैसे देश में चले गए जहां गर्फलो अङ्गीठी बान्धक चलते बता सु मित्रो लो लेन देते तो उसमें उस अग्नि को अङ्गीठीति काको छोडते पार्हति छोड क्यो नीते भयङ्कर बर्फ पडति उमे व्यक्ति जर्सी कोट पतानि क्याोपा जा बा मित्रोते हे दुकानदार दुकान पर काम करता दुकदार दुक पता हा का कपडो कपासना छोडेता क्या वस्त्रोसना सतत है सार व्यापार ज वस्त्रोसना सतत बिकु न छोड़ देव बर्फो ज लगातार ओढ़े हुए पहने हुए और सारे व्यापार करता है लेन देन करता है दुकान का काम करता है इंजीनियर है तो वो काम करता है क्या कपड़े की उपासना छोड़ी उसने छोड़ दी क्या आप समझ गए तो जब वो व्यक्ति वस्त्रों की उपासना करता वह सारे व्यापार कर सकता है तो ये व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता वह भी सारे व्यापार कर सकता है प्रत्येक लौकिक उसमें देखेंगे आप पढ रे है पढा रे है जो भीकार्यते कार्यते हे आप ल लौक पदार्थोसना कते है कल्ता व्यक्ति अन्तर ईश्वर उपासना कु व्यक्ति उत्तम कार्यो कपादनता योगाभ्यासी उच्च स्तर व्यक्ति लौकिक कार्योता लौकिक पदासना कता अन्तर कुछी नै क्या समझमा या शङ्का है कुछ? शंका तो नहीं ना लौकिक पदार्थों की उपासना करता हुआ व्यक्ति लौकिक कार्यो को करता रहता है दिन भर योगाभ्यास ईश्वर प्रणी वाला व्यक्ति वो लौकिक कार्यो को करता हुआ ईश्वर की उपासना करता लौकिक पदार्थों की उपासना नहीं करता समझ में आ गया इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा उसको आप यदि कर सकते हैं तो स्थिति प्राप्त की जा सकती है बाधा नहीं है जो इसमें साधन है कर्तव्य है अनुशासन है जो भी कुछ है वो लेके चलना पड़ेगा तो ये स्थिति प्राप्त की जा सकती है यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस स्थिति को प्राप्त आप नहीं कर सकेंगे ये, ये बात प्रथक है आप और लोगों से बहुत आगे है आज का जो बहुत भोगवाद है अर्थवाद है उनसे आप ऊंचे हैं उनके बुद्धि देशजाति प्रति भ उपकार बुद्धि है आप कुछ पढते पढाते है वैदरा मे का आचरी बहु अच्छा है आपको देख रहे हैं हम, तो आप स्तर पो देखरे है दूसरे अच् स्तर व्यक्ति है वैदरा मनने का प्रसरे ये तु विशेषता जना परिश्रम किया पर जो आदर्श स्थिति स्थिति चेत् उाप्त न सकते अन्तिम चरम लक्ष्य किर्थ ताकि इस्तिति ऐसी इस्तिति में स्थि स्थि आ सोचते हैं संसार बातों बातों को आप घर की बातों को सोचते हैं आप खाने पीने की बातों आ सोचते हा लोक मनमान बहु प्रभावि ऐसा व्यक्ति खोज न ये गवेषणा न सकति ईश्वर साक्षात्कार आसक्ति जा पर माता पिता और और सदा चूर चूर करके परले की में देखे जाते हैं उस समय की माता पिता और गुरु बनाती अपि मेरा नम और न जि का दिमाग मे र ये जातं दिमाग है ईश्वर पिता माता बनान गुरु बा और उसकी उपासना में रहना संसार की चीजों के उपासना छोड़ देना यह संभव नहीं उस स्थिति में जाना पड़ेगा आपको बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति तोड़ता है संसार को और तोड़ते तोड़ते पर्णवत अवस्था की स्थिति बना लेता है उसको कोई संदेह नहीं रहता और उस स्थिति को बनाया रखता है दिन भर उस समय ईश्वर को माता मानना विशुद्धू मे पिता मानना, गुरु उपास्य मनना राजा मनना ये स्थिति आसक्ति बता मे सिखा में, में सम् की जो शिखाया बता जा रहा। आशुतोष जी कई बार करते हैं बात दौर आयाते बा हा सी पाए बढ़ पाए ईश्वर आप में पूरी है यदि प्राप्त करना कां ये हा दोष र जागा विद्या सारी पा शकाय ग बताय गी ऐ मानते नड़ा भाग है शकाने वा बता विशुद्ध रं जा शका देता है बहु बा क्षेत्र पार हो गया। विशुद्ध वाला बताने वाला व्यक्ति पराया नहीं मिलता भूगोल में इस पूरी विद्या आगे बाय अनुभूति वा जाने वा व्यक्ति का मिलेगा कलेगे ये हि कह सना कलिएि अनुभूति की इ जना विशुद्ध रकाता बता भूगोल मे ढते चले ज कितने व्यक्ति मिलेंगे पता नहीं हम कल्पना नहीं कर सकते कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे अब करोड़ों लोगों को तो विद्या ही नहीं मिलती उपनिषद कार ने एक बात कही है ना क्या कही है कितने ही लोगों को यह विद्या सुनने और पढ़ने को ही नहीं मिलती नहीं आया उपनिषद मैं है या नहीं है, है कुछ याद ऐसा भाव है वहां का फिर जो कभी मिल गई तो वो उसको रुचि से सुनते भी नहीं है और सुन भी लेते हैं उनको समझ में नहीं आती और समझ में आ जाती है तो उसका आचरण नहीं करते इसलिए इसके सिखाने वाला आचार्य दुर्लभ है और आचार्य से इस विद्या को लेने वाला भी दुर्लभ है मानव जीवन का सबसे उत्तम कार्य और सबसे अधिक परिश्रम विज्ञान साधे कार्य बस यही है इससे उत्तम कार्य कोई नहीं है इससे अधिक कठिन कार्य संसार में कोई नहीं है इस जैसा फल किसी कर्म का किसी ज्ञान विज्ञान का नहीं है इसलिए आप करना चाहेंगे पुरुषार्थ करेंगे तो ये हो जाएगा सब एक जैसे तो नहीं होते अब देखते जाइए हमको क्या करना है क्या नहीं करना है हम पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं उसमें भी भूलें होती रहेंगी तो उतनी आपकी उन्नति कम होगी कैसी भूलें कितनी भूलें करता है कई बार व्यक्ति यह सोचने लगता है देखो ऐसा करना चाहिए मुझे एकांत में रहना चाहिए जंगलों में में जगलो मे पहाडो म लम्बे कालक रना वर्षो तान्त शान्त, शान्त स्थितिः की प्रकार मक्षात्कार स्थिति पञ्च जागा वैसा वह सम्यता इो पता ये ते दिमाग काता ईश्वर साक्षात्कार केसे पञ्चता ये तु पता नी नै उतना सोचा एकान्तो वैठे रो सबसे संबंध कट जाएंगे और वैराग्य भी हो जाएगा और समाधि भी हो जाएगी कोई झंझट नहीं भिक्षा मांग के खा लिया बैस अब इसे क्या क्या भूलने की और क्या परिणाम हो गया आप देख सकते हैं संतुलन नहीं है उसके पास में ज्ञान कर्म उपासना तीनों का संतुलन जिसको नहीं बनाना आता वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता विशेष नहीं कर सकता कितने लोगों का दिमाग ऐसा चक्कर काटता अब कहते जी विद्यालय का है इसी विद्यालय में भी वो क्या देखता है यहां तक उठना बैठना लेना देना इन निम्बू का पालन का पालन में इसमें तो समाधि किसी देवना कठिन है होता होगा या नहीं होता ये मिथ्या धारणा है यहाँ पे कोई नहीं होती कोई का मतलब इस रूप में जो रहता है विद्यार्थी जो आप रहते हैं आज के संसार में देखे इससे अच्छी स्थिति नहीं होती कुछ अंतर होगा तो उसमें दूसरी चीजें आ जाएंगी आप ये चाहें कि ऐसे बाहर कूद जाऊं एकदम जंगल में और समाधि लग जाएगी आप ये बताओ मैंने जो ये अवस्था प्राप्त की थी कहां की थी कहां पर की में और मेरी मैं एक दिन एक, एक दिन पढ़ने के लिए नहीं गया पढ़ाई लिखाई कितनी थी मेरी और सारे परिवार के लोगों के लोगों साथ में रहता सारे मित्रों के साथ मित्रोद्धता परस्पर मिले का के जो हते आदिक मिले रते मे अवस्था प्राप्तम क्यो नी पडग यदि ऐ बु से बवस्था मे और ये अच्छी, अच्छी अवस्था है आपका दिमाग ये काम करता है नहीं ये ऐसे नहीं मिलती आपको पता ही नहीं है मिलती कैसे है ये कोई पता नहीं। है, है, है। है, के ये अवस्था पता न मनम हैका दिमागता निर्णय पदाखा हो अनुभव बता वाचार्यता सीने वा टकरा जाते बहु सीने टकरा बीसोल अहीको तीन बाते जो आप वहां मार खाता है वो कहता है मेरी बुद्धियां ठीक है उन उन बातों में अपनी बुद्धि को प्राधान्यता देता है और गुरु की बात को ठुकराता है बस ये उसके लिए संकट की घंटी है और इसके, इसके रहते वो कभी भी उस स्तर को छू नहीं पाता बाधा खड़ी है उसके सामने ऐसी बातें होती है सीखने वाले के मन में कुछ दूसरा ढंग है उसको दूसरे प्रकार से मानता है जैसे व्यक्ति प्रतिदिन अपमानता दोष आरोपता आरोप लगाताडता दिनभर गुरु केगे कुछा धक्का मही कहणा मा धक्ते बहु बु बी बाते करता। आप गी कार्य कडाली नै नै मैं बात आपकी मानने के बात यह मानने बताओ महीं बो यहा आकरी बा टकरा वे ऐ मानगा मो ये नगा तु नहीं रक्ष्य न पञ्च पाका दिमाग हीचे स्तर काने बहु प्रयोग देखे होगे मेरे साथ जो ब्रह्मचारी रहते हैं ना पता नहीं कितने प्रकार के आदि से उल्टे से उल्टे मेरे साथ रहते या नहीं रहते संस्थाओं में भी ऐसे उल्टे से उल्टे रहते और वो आते जाते हैं फिर खटपट भी कर गए कुछ हानि भी पहुंचा गए और फिर आ गए मेरे पास में अच्छा फिर उनको फिर उनको अपने साथ जोड़ लिया फिर उनको समझाने लगे कोई बात नहीं आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते होंगे या कर सकते हो है ना ऐसे के प्रयोग नहीं, जब नहीं कर न व्यक्ति जी के स्तर प्रयोग तो याद रखना वो विवेक वैराग्य समाधि कवस्था प्राप्त न किया बातो दिमागलता हि बापि चित्र चक्कर संसारुट्याोष के आरोपया ला दिये बा सा व्यक्ति दिखने लग गया। अब उसके दिमाग से उस व्यक्ति देश की भावना बैठ गई वो निकलती ही नहीं ऐसा व्यक्ति को प्राप्त न अवस्था मे न समन् कि उदार किल व्यक्ति को बनना पडता किखा करते करते और उसके कई-कई ऐसे व्यवहार अहं झटिति घणा झट उ देश के दूसरे काब व्यक्ति ऐसे दिमाग च काटरा अहो दिखते देश उत्पन्नो जाता होस व्यक्ति समने आते ही। ये चक्कर संसार पडा तु है अरे संसार सड, सडर संसार चक्र योग के पास में आया है जी छो वाला संसार चक्र धर्म अधर्म सुख दुख राग देख सदर संसार चक्र इससे बाहर नहीं निकल पाता भाई तो आज कुछ और अधिक समय ले लिया तो आप समझेंगे प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा आप स्वयं को स्तर पञ्चा सकते है और फिर औरों को पञ्चा सकते यदि उचित प्रयत्न न प्रयास नया समय नह लगाया तत् त्याग न किञ्चे स्तर पी पते अव विरा